आज के लोग भी सत्संग सुन रहे हैं कल आए थे अभी हैं क्या बुनेश्वर वाले बुनेश्वर वाले हैं क्या अभी अगर भी तो उनकी वाणी का प्रभाव होता है तो ये ऋतु जो है चतुर्मास की जैसे किसान धान बोकर घर में बैठे बैठे भी अपना धन धान्य उसका प्रतिदिन बढ़ता रहता है ऐसे ही मन शांत होने से आध्यात्मिक धन बढ़ाने की ऋतु है चतुर्मास इस चतुर्मास में पति पत्नी का संबंध नहीं करे तो बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य व्रत पालना बहुत हितकारी है। अगर चतुर्मास में भी संसारी व्यवहार करेगा तो जल्दी मरेगा जल्दी बीमार होता रहेगा चतुर्मास में सूर्य के किरण धरती पे कम पड़ते तो पाचन कमजोर रहता है ठाकस के खाएगा तो एसिडिटी की बीमारी होगी और ठीक ठीक नपातुला तो खाएगा और फिर संसार भोगेगा तो कमजोरी होगी तो इन दिनों में संसार भोग पति पत्नी का कामजनित संपर्क करना बहुत हानिकारक है धरती पर शयन करना एक टाइम भोजन करना सुपाच्य भोजन करना अथवा फिर जैसा अनुकूल पड़े तबियत को लेकिन भारी पेट भारी रहे ऐसा नहीं खाना चाहिए इन दिनों में भोजन के पहले अदरक नींबू का उपयोग करना चाहिए सेधा नमक अदरक नींबू मिला के थोड़ा खाए, बाद में 10 पाँच पंद्रह मिनट के बाद भोजन करें भोजन करके दिन में शयन करेंगे तो त्रिदोष कोपित होते हैं वायु को वाले को वायु तकलीफ बढ़ जाएगी पित्त वाले को पित्त की कफ वाले को कफ की अजीर्ण वाले को अजीर्ण बढ़ जाएगा दिन में सोना सावन में सुतो मणु न को कुत्तो सिंधी भाषा में कहावत है जो सावन में सोया गुजरात में सावन चल रहा है यहाँ भी चल रहा है शायद सावन शुरू हो गया क्या है ना तो सावन में सुता वो जो जो मतलब सोया वो मनुष्य भी नहीं और कुत्ता भी नहीं मनुष्य से भी गया कुत्ते से भी गया सावन में सो सुणु नको कुत्तो वो आदमी भी नहीं कुत्ता भी नहीं उससे भी गया भी तो इस ऋतु में दिन को शयन करना रात्रि की निंद्रा का गला घोटना है फिर रात्रि की नींद टूटती टूटती तबीयत खराब होगी और वायु दोष पित्त दोष कफ दोष अजीर्ण दोष होते तो चतुर्मास में रात्रि की दिन की नींद वर्जित है और सावन महीने में खास चतुर्मास में संसारी व्यवहार और शादी विवाह भी वर्जित है चतुर्मास में जप ध्यान उपवास आदि हितकारी है अति उपवास न करें लेकिन पेट भारी रहे ऐसा भोजन नहीं करें हर हफ्ते हलवा बनाते थे लेकिन इस बार हमने कहा जरूरत नहीं है बरसात में सादा भोजन पचना मुश्किल होता है हलवा बलवा नहीं बनाना नहीं बनाना कोई बना के लाते तो हम नहीं लेते जन में लड्डू खाना मावा खाना भारी चीज खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो तन तंदुरुस्त रखने के लिए हित भुक मित भुक हितकारी खाए और थोड़ा कम खाए ऐसे ही वाणी के लिए हितकारी बोले कम बोले सार गर्भित बोले दूसरे को मान देने वाली वाणी बोले आप अमान ही रहे उसका वाणी सामर्थ्य यशस्वी होता है कई लोग बोलने में अपनी हेकड़ी अपनी श्रेष्ठता बगा सामने वाला सुन तो लेगा लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारी प्रशंसा सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है तुम्हारा ज्ञान लोगों के काम में आए वो किसी की निंदा सुनने के लिए भी लोग आजकल इतने मूर्ख नहीं है कि जिस किसी की निंदा सुनने को टाइम खराब करें और निंदा सुनना सुनाना उससे तो हानि होती तो वाणी ऐसी बोलिए मनवा तल होए और अनुकोशीतल करे आप हूं शीतल होए ये नियम समझ लेगा व्यवहार ऐसा करे कि अपने जीवन में सच्चाई का महत्व हो परोपकार का महत्व भगवत प्राप्ति का उद्देश्य तो आपका व्यवहार भी भगवान के तरफ ले जाने वाला होगा वाणी भी भगवान के तरफ ले जाने वाली होगी खान पान भी भगवान प्राप्ति में मदद करे ऐसा सात्विक भोजन करना चाहिए मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मुश्किल से मिला है छोरासी लाख योनियों के बाद उसको संभल संभल कर एक गर्भीणी स्त्री जैसे संभल संभल के कदम रखती है ऐसे संभल संभल के व्यवहार करना चाहिए गर्भिणी स्त्री अगर इधर से उधर कूद फाद करे और ठीक ठाक आहार नहीं करे जी करे तो गर्भपात होने का भय लगता है गर्भिणी तो अपने पेट से एक बालक को जन्म दे लेकिन साधक तो अपने हृदय से भगवान को प्रकट करेंगे तो गर्भिणी स्त्री से भी ज्यादा संभलकर साधक का जीवन सात्विक सूझबूझ वाला होना चाहिए जो आया सो खा लिया जो आया सो कर लिया जैसा आया तो चंदा कर लिया इसे नर्कों में जाने का रास्ता नहीं बना गए अपने कर्म कटे और भगवान के रास्ते की भूख लगे ऐसा जीवन जीना चाहिए तो जिसको बोलते हैं कर्म की शुद्धि धर्म का अनुसंधान करने से कर्म की शुद्धि होती है उपासना करने से मन की बुद्धि की शुद्धि होती है आज सुबह बताया था कि अमेरिका में अब व्हाइट हाउस में ओबामा मुख्य जजमान बनेंगे यज्ञ होगा ऐसा समाचार सुना तो यज्ञ तो ठीक है वातावरण वहाँ के लोगों के लिए यज्ञ बहुत जरूरी अच्छा है लेकिन यहाँ उत्तम साधकों के लिए भगवान बताते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अश्मी चीज वस्तु की आहुति देते हैं लकड़ियों में अग्नि में वो बहिरंग अत्यंत बहिरंग लोगों के लिए आम आदमी के लिए ठीक है लेकिन साधक के लिए तो भगवान ने एकदम उन्नतिकारक मार्ग बताया यज्ञानाम जप यज्ञोश्मी गीता में कहा और यज्ञ तो वस्तुएं लाओ लकड़ी लाओ जव लाओ विधि विधान करो आहुतियाँ दो अग्नि के आगे थोड़ा तपो थोड़ा धुआं चाटो ये कहीं कालांतर में पुण्य होगा सुख मिलेगा अभी वातावरण थोड़ा शुद्ध होगा ठीक है अच्छा है जो लोग करते हैं उनको तो हम उत्साहित करते हैं लेकिन साधक के लिए जो भगवान के रास्ते चल पड़े हैं जिनको गुरु की कृपा मिल गई है उनके लिए भगवान के वचन समझना जरूरी है यज्ञानाम जप यज्ञो यज्ञों में जप यज्ञ बहुत ऊंचा है मेरा ही स्वरूप है तो बाहर का आहुति देने वाला यज्ञ तो वस्तु परिस्थिति कर्म कांड की प्रधानता होती लेकिन जप यज्ञ में अंतरंगता है तो जिसका नाम लेते उसी उसकी सत्ता है उसकी प्रीति के लिए जपते तो वो जप यज्ञ का प्रभाव बाहिर यज्ञ से बहुत अंतरंग है इसीलिए भगवान ने कहा यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि गीता में आता है यज्ञो में जप यज्ञ में हो, तो जप यज्ञ में भी वैखरी से जप होता है दूसरा मध्यमा से जप होता है जैसे मैं बोलूं और आप सुने ये वैखरी हो गई मैं मठों में जप करता हूं या कंठ में आप सुनते नहीं ये मध्यमा हो गया फिर हृदय से जब करा ये पशंति हो गया और जबकि अर्थ में विश्रांति पाते गए सार तत्व में ओ वैक्री मध्यमा पशंति और परा तो परा में पहुंचते ही परमात्मा शांति परमात्मा रस परमात्मा प्रसाद या बुद्धि बनने लगती जैसे श्वास अंदर गया तो भगवान नाम लिया बाहर गया तो गिनती किया तो इसमें स्थूल शरीर भी लगा प्राणमय शरीर भी लगा मनोमय शरीर भी लगा बुद्धिमय शरीर भी लगा दो चार दिन पहले बताया था कि औषधियों से सब रोग नहीं मिटते हैं अगर मिटते होते तो इतनी सारी औषधि इतने सारे ऑपरेशन इतने सारे आविष्कार तो लोग निरोग तो होते नहीं दवाई लेने वाले भी रोग तो चालू ही रहता है तो ये बाहर की औषधि पर्याप्त नहीं है क्योंकि केवल स्थूल शरीर में रोग नहीं है और स्थूल शरीर में कहीं रोग है तो उसका उपचार करते तो दवाई पूरे शरीर में जाती मानो सिर दर्द है तो सिर दर्द मिटाने के लिए पेट में गोली गई और पूरे शरीर में उसके असर गई सिर दर्द को तो थोड़ा चलो राहत मिली उस गोली से लेकिन बाकी बिन जरूरी दवाई का सामना सारे कोशिकाओं ने किया ना ऐसे ही बदहजमा हुआ है तो बी लिख देते हैं तो बैलों के हाथों में से बनाई जाती है ये बीमार सड़े गले बहल के हाथों का मांस हाथे कूट काट के तो उसको उबालते उबालते उदबालते उसमें फिर उसके पानी को अर्क निकाल के उसमें शक्कर डाल के ऐसन डालते हुए ऐस रंग डाल दिया बड़ा टेस्टी होता है देखने में सुंदर लगता है लेकिन वो थोड़ा भूख तो लगा लेकिन बिन जरूरी मन को बुद्धि को और जब हत्या हुई तो कहराया बैल तड़फा तो वो सब तड़फन बड़फन का असर तो अपने शरीर में और जगह होगा ना इससे तो जो कुदरती उपाय बता दिया कि भाई नींबू है अदरक है ये खाया तो पाचन तंत्र को तेज करेगा बाकी के मन बुद्धि को बिगाड़ने का सवाल नहीं है तो अंग्रेजी दवाओं का ये दुर्भाग्य है कि न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या हिंसा करके कई औषधियाँ बनती है। उसे आयुर्वेदिक थोड़ा निर्दोष है होम्योपैथी में भी कई हिंसा हत्या आदि में सुना है फिर जो भगवान जाने उससे तो आपका एकदम निराम निरामय पद है भगवत साधना के द्वारा आपके शरीर के रोग भी मिट जाए मन के रोग भी मिट जाए प्राणमय शरीर के रोग भी मिट जाए और भगवान मिले खाली भगवान को पाने का ही साधन नहीं है भगवान को पाने का साधन और चारों पांचों शरीरों को शुद्ध भी कर देता निरोग भी कर देता मेरी बहत्तर साल उम्र है बदपरेजी ऐसी है कि शायद कोई किसी की हो कभी कितने बजे खाओ कभी कितने बजे खाओ कभी कहीं जाओ कभी कहीं जाओ टाइम बाय टाइम सब गड़बड़ चलता है खूब फिर भी शरीर अच्छा है तो ये यश थोड़ा भारतीय संस्कृति को जाता है वैदिक संस्कृति को जाता है मेरा स्वास्थ्य बढ़िया है तो ये सब बदपरीजी इतनी है कि अभी इस उम्र में ऐसा शरीर होना संभव ही नहीं है इतनी सारी बत पड़ेगी शरीर अच्छा है सुडोल है मजबूत है तो इस श्वास की जो साधना है वो बहुत सात्विक असक्त्य थी कोई ऐसी औषधि नहीं है जो इतना सारा एक साथ में काम करे मैं क्या करता हूं कमरा बंद करके वो अगरबत्ती कुछ शास्त्रों में आया था कि बेल के पत्ते पलाश के पत्ते मिश्री और गाय का घी इसके मिश्रण से आहुतियाँ डालें और वो इस आहूतियों के श्वास व्वास में बुद्धि बहुत विकसित होती है स्वास्थ्य बढ़िया होता है अब मैं सोचा रोज रोज ये आहूतियाँ डालें यज्ञ करें तो संभव नहीं तो अपने पास सुविधा है तो निवाई गौशाला वालों को मैं बता दिया फार्मूला और उन्होंने अगरबत्ती बना के भेजना चालू किया तो वो दो चार अगरबत्तियाँ जला लेता हूँ और फिर छोटी सी बोतल है घी की वो घी के बूंदे उस पर डालता हूँ तो हम एक किलो तो भोजन करते हैं दो किलो पानी पीते हैं। दस किलो श्वासोश्वास से शक्ति प्राप्त करते हैं तो मैं ऐसा माहौल बनाता हूँ कि श्वास व श्वास बड़ा बलप्रद जैसे आप माजून खाते बादाम काजू ये शरीर को पुष्ट करने के लिए खाते लेकिन वो तो जटरा पचाएगी नहीं ये श्वास व श्वास तो फेफड़े पचा लेते रूमकूप पचा लेते तो मेरे को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है कमरा बंद करके अगरबत्तियाँ जला दी चार पाँच एक साथ जला देता फिर दो दो बूंदे उसकी डाल देता हूँ घी की अथवा कभी कभी सिर में डालने वाला तेल कड़वा तेल डालता हूँ तो आंखें जलती है कड़वा तेल डालता हूँ ना थोड़ा तेज हो जाता है सरसों का तेल फिर मजा नहीं आता वायुनाशक है लेकिन गर्मी पैदा करता है। तो वो पित्त शामक है सिर का तेल कभी मौका मिला तो घी जैसा भी अनुकूल पड़ा तो उसमें प्राणायाम करता और खुले बदन रहता हूँ एक दो घंटे कमरे में इसी तरीके से आसन प्राणायाम ये वो जो कुछ नियम दिनचर्या है उससे स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है ये इसलिए बताता हूँ कि भुवनेश्वर के लोग तंदुरुस्त रहें कलकत्ता बेंगलोर हैदराबाद ख़ास करके भुवनेश्वर और कलकत्ता में लोगों का पाचन कमज़ोर और फिर छीणा खाते दही खाते बहुत नुकसान करता वो फिर जगन्नाथ जी भगवान के यहाँ प्रसाद भी चढ़ता है तो मैं का वो मनाते तो कभी प्रसाद रूप में दो पाँच ग्राम खा लो बाकी भगवान का प्रसाद तो क्या है वो तो पुजारियों ने प्रचार कर दिया तीस चालीस रुपए किलो पड़ता है और अस्सी किलो साठ किलो तो ये सब धंधा करने वाले भगवान का प्रसाद भगवान का प्रसाद करके भले उनको कमाना है लेकिन अपना पेट खराब नहीं करना चाहिए तो जरा सा प्रसाद है तो ठाकुर जी का जरा सा ले लिया तो मैदे की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए इस सीजन में तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए छीणा है मावा है बेकरी की चीज़ें वो बहुत नुकसान करती आगे चल तो ये इसलिए सुनाता हूँ कि स्वास्थ्यप्रद भोजन करे गोंदिया बालाघाट अहमदाबाद सूरत वहाँ भी पाचन अब इस सीजन में दबा हुआ है बिलासपुर अंबाला, बम्बला वाले तो ठीक है छिनवाड़ा में वैसे ही मंदा आदमी है तो इस सीजन में थोड़ा भी ज़्यादा खाया दबा के खाया तो शरीर में आम बन जाएगा शरीर पकड़ा जाएगा तो एक तो खाने पीने में थोड़ा संयम करे दूसरा एक तो पंद्रह रुपये की होती है गोचंदन अगरबत्ती दूसरी इसमें जो गाय का घी और ये विशेष स्पेशल अगरबत्ती में वो जलाता हूँ पच्चीस रुपये के पैकेट वाली तो उसमें प्राणायाम करने का अवसर मिले तो इसमें दीर्घ जीवन बनाने में भी मदद मिलेगी और फिर उसी प्राणायाम में मैं श्वासोश्वास की भी साधना करता हूँ और जिसको मन एकाग्र नहीं होता है उसको मन एकाग्र करने के लिए एक सुंदर उपाय जिसको बोलते हैं शाम्भवी मुद्रा इसका बड़ा भारी वर्णन है योग शास्त्र में और सारी तपस्याओं में एकाग्रता तपस्याओं की महारानी है तपस्व सर्वेशु एकाग्रता परम तपा तो एकाग्रता बढ़ने से बुद्धि शुद्ध होने से चित्त का बल प्रभाव बढ़ने से संसारी कामों में भी आसानी हो से होने लगते सफलता होने तो ये शांभवी मुद्रा भगवत प्राप्ति में और संसार के कार्यों में भी बड़ी सफलता देगी बच्चों के जीवन में भी अद्भुत चमत्कार पैदा करेगी तो जो लोग सुन रहे हैं अहमदाबाद में अभी थोड़ा अभ्यास करो फिर मैं रूबरू भी बता दूंगा क्या करना है कि जैसे भी आवशन में बैठे बैठ गए और सामने अपने नेत्र की पुतली की बराबरी में भगवान गुरु या ओमकार का चित्र है उसको देखकर गुंजन करते करते त्राटक करने से भी एकाग्रता होती है और दूसरा उपाय है आधी आंख बंद कर दी आधी से भी ज्यादा जिसको बोलते अर्ध उन्मूलित नेत्रा भगवान शिव जी के ऐसे ही नानक जी के चित्र में भी ऐसा शाम्भवी मुद्रा का संकेत है तो आंख की पुतली तो ऊपर चली गई और आंख बंद भी नहीं है खुली भी नहीं है पलकें थोड़ी नीचे झुकी हुई है अर्थात दूसरा जब देखे आपको नहीं देखना है दूसरा देखे तो उसको आपके आंख की कालीमा थोड़ी दिखे बाकी सारी कालीमा ऊपर चढ़ी हुई और पलकें खुली हुई पूरी नहीं वो तो थोड़ा सा अभ्यास करने से फिर स्वाभाविक सेट हो जाएगा फिर तो उस ध्यान से उठोगे तो जैसे शराब पिया हुआ आदमी कैसे आंखें नशेदार होती है ऐसी शांति का नशे का एहसास होगा शाम्भवी मुद्रा कैसे भी बैठे कर सकते हैं तो संभवी मुद्रा अनुकूल पड़ जाए तो वो भी करना वैसे दूसरा मेरा कुंडली योग का ध्यान किया मैं तो सोते सोते अपना योग निद्रा में चला जाता हूँ थकान होती तो नींद नींद में चला जाएगा मन थकान नहीं तो ध्यान में चला जाएगा तो मेरा सोते सोते ध्यान भी होता है नींद भी होती तो इससे मेरी बद रिकवर हो जाती है ठीक ठाक हो जाता है तबियत ठीक रहती है तो ये इसलिए बताता हूँ जो दूर दरार से सुन रहे हैं कि आप भी इस सीजन में ये अभ्यास करो सोते समय श्वास को देख के सोए तो इससे योग नित्रा में प्रवेश करोगे अथवा बैठकर कर श्याम्भवी मुद्रा किया और बाद में सो गए तो शांत ओम शांति ओम आनंद आनंद हृदय पर हाथ रखे अपने आनंद स्वभाव को जगाने का चिंतन किया भगवान वेदव्यास ने बड़ी सार गर्भित बात बताई ब्रह्म सूत्र में कि भगवान सच्चिदानंद है सत सदा रहता है बुद्धिपूर्वक समझ लेते हैं चेतनता है इसी चेतन से ही बुद्धि में ज्ञान है लेकिन भगवान का आनंद स्वभाव प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए आनंद स्वभाव भगवान का आनंद स्वभाव जो है ना वो प्रकट करने से फिर आपको बाहर के सुख की गुलामी लालच नहीं रहेगी आनंद परम सुख है जब परम सुख मिल गया तो विषय विकारों का सुख की आदत से आप उपराम हो जाएंगे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती प्रतिष्ठित हो जाती तो शांत आनंद जप आनंद ध्यान आनंद शांति का आनंद बढ़ाओ ध्यान का आनंद बढ़ाओ जप का आनंद बढ़ाओ सेवा का आनंद बढ़ाओ स्मरण का आनंद बढ़ाओ मैं तो कमरे में गुरुजी जी की मूर्ति देखता और उससे बातचीत करके इससे आनंद मैंने बढ़ाया अब मेरे गुरुजी, मैं नया नया गया था तो मुझे ताजुब होता था कि गुरु तो अकेले कमरे में रहते किससे बात करते हूँ तो जब वो टिफिन छोड़ के जाता था रसोईया, तो फिर वो अपने आप से बात करते थे अपना नाम लेके रोटी खाएगा कितने खाएगा दो फुलके खाएगा तीन तीन नहीं दूंगा अढ़ाई खा लेना सत्संग सुनाया है आज तूने हाँ महाराज सुना है, ठीक है शाहबाज बिठा तो खिलाऊंगा तेरे को रोटी तो मनो शरीर से पृथक होकर जैसे किसी किसी बच्चे को खिलाने की बात किया मजाक किया ऐसे अपने शरीर से मजाक करते अपने मन से मजाक करते तो मन है बच्चा है शरीर और मन तो मैं इससे प्रथक हूँ तो ऐसे मेरे गुरुजी बड़े प्रसन्न रहते थे बड़े आनंद में और कोई भगत आ गया और उसका कोई सामान उठाकर डुट्याल होते हैं नैनीताल में तो मजदूरों को डुटियाल बोलते थे तो सामान उठा के आया तो भगत ने उसको पैसा अरे बड़े ठहरो ठहरो इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो तो हम लोग जाते अरे ठहर नहीं जा सकता था थो। तो थोड़ा ताजुब हो जाता अंदर जाते बोले देख ये भागे नहीं इसको बांध देना मान रस्सी बस् हम पकड़ते तो उसको थोड़ा कुछ होता बोले अगर मैं इसको मिठाई दू ये खाता है तो फिर इसको छोड़ देना नहीं तो तुम लोग मिल के इसको बांध ही ना तो बोलता बाबा खाता हूँ खाता हूँ देख लीला शाह की मिठाई दोपहर है अभी खा ले मीठी है कि नहीं है क्यों अभी मीठी है आप दूसरी खा ले थोड़ी ये घर ले जाना रात को भी खाएगा ना तो मीठी लगेगी बोल लगेगी कि नहीं लगेगी और कल भी थोड़ी खाएगा तो मीठी लगेगी लीला की मिठाई दिन में खाए दोपहर खाए रात खाए मीठी ओ मजदूर तो देखता कि कैसा बाबा आनंदित होके जाता खाली मिठाई दे तो उसमें दयन्य रहता लेकिन पहले जरा हुआ पकड़ो फिर बोले मिठाई खा रहा है ये तो अच्छा है भाई नहीं पकड़ना रस्सी बसी छोड़ दो ये तो अच्छा आदमी है मजदूर को लगता कि यह तो ऐसे ऐसा स्नेह माता पिता हम अगर थोड़ी मजाक सीखें तो गुरुजी की देन है क्यों बैठे हो शर्म नहीं आती माल इधर पड़ा है तुम उधर तो थोड़ा हास्य प्रसन्नता का आदर डाल दें अपना स्वभाव मिलनसार हो और प्रसन्नता बरसाने वाला हो इससे भी स्वास्थ्य लाभ होता है मन भी उर्द्वगामी रहता है ये ऐसा है वो ऐसा है ऐसा हो गया वैसा हो गया दुनिया तो चलती जाएगी खून पसीना बाहता जा तान के चादर सोता जा ये नाव तो चलती जाएगी तो हंसता जाए या रोता जाए तो काय को रोके फिर <laughs> दो दोस्त थे हिंदू और मुसलमान पढ़ते थे साथ में फिर दोनों को लगा कोई रंग दोनों साधु बन गए दोनों साधु बन गए तो वो तो बन गया फकीर और ये बन गया महात्मा हिंदू बन गया महात्मा वो बन गए फकीर यात्रा की अब यात्रा की तो हारा हिंदू तो गया गांव में गरम गरम खिचड़ी और कड़ी किसी माही ने दी ले आया बोले खा ले दोस्त अरे बोले कहाँ से लाए बोले ब्राह्मणी ने दिया बोले हमारे अपने वालों का कोई बोले यहाँ सब हिंदू हिंदू है हिंदू हिंदू है तो फिर क्या तुम खा लो उसने तो खा ली अब भाई साहब क्या करो उसके लिए हिस्सा तो रख दिया थोड़ा अलग से वो क्या करना अपने अपने वालों का होता तो खाते तो सो गया हिंदू दोस्त इस मुल्ला ने मानसिक खिचड़ी बना दी और कढ़ी भी बना दी मनी मन खिचड़ी बनाई कढ़ी बनाई हाहा हा आ, आ, आ, आ, तो वो जगह बोले क्या बात है अरे बोले यार कढ़ी में बहुत मिर्ची है बोले मेरी कढ़ी में तो मिर्ची नहीं अरे बोले मैंने तो मन की अपने मानसिक बनाई अरे बोले मिया जब मनकाई बनाना तो मिर्च वाली कढ़ी क्यों बनाना लड्डू क्यों नहीं बना के खाए <laughs> खीर बना के खाता तू वह मुझल जल गए खाए को परेशानी बनाई मनकाई खाना तो मिर्च वाली कड़ी क्यों बनाना खीर खाना लड्डू बनाना खुदा खैर करे बंदा मिया लहर करे तो सारा जगत तो मानसिक है तो काय को दुख मनाओ को चिंता मनाओ काये को परेशानी मनाओ हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए तो ये ज्ञान तो भगवान दे ही रहे हैं। गुरु के द्वारा अंतर प्रेरणा के द्वारा तो अपने चित्त को आनंद स्वभाव से भरो तो व्यास भगवान ने कहा व्यास पूर्णिमा को मैंने एक दो जगह पर एक कहा कि इसी को व्यास पूर्णिमा का नया संदेश समझ लो आनंद अभ्यासात आनंद का अभ्यास करो प्रसन्नता का अभ्यास करो खुशी का तो इससे प्रिये डायबिटीज डायबिटीज भाग जाती है चिंता से कईयों को डायबिटीज होती है चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान चिंता बड़ी अभागनी चिंता चीता समान मेरो चिंते होते नहीं हरि को चिंते चिंत्यो हरी चिंत्यो हरि करे मेरो निश्चिंत अपने तरफ से प्रयत्न करो बाकी तो विधान जो है वैसा होता जाएगा जो हम चाहते सब होता नहीं जितना होता है वो भाता नहीं जितना भाता है वो टिकता नहीं फिर चिंता करके क्यों मरो जो भाएगा वो टिकेगा नहीं तो तैयार रहो चला जाएगा मिला तो ठीक है नहीं मिला मिला तो भी चला जाएगा नहीं मिला तो चलो झंझट से रहे हार खो गया खो गया तो टोपनदास बोलते अच्छा हुआ भला हुआ नौकरानी दौड़ती आई बोले मिल गया मिल गया बोले अच्छा हुआ भला हुआ नौ लखा हार ऐसा आपको अरे बोले नौकरानी और सेठानी राजी हैं पड़ोसन राज्य है, तो अच्छा हुआ भला हुआ और खो गया था तो अरे एक दिन सब छोड़ना है तो अभी थोड़ा छूट रहा है क्या फर्क पड़ता है एक तो हार खो गया फिर चिंता करे दुख बनाए तो और घाटा है अच्छा है, जो हुआ हाँ। तो भगवान राम जी के गुरुदेव बोलते हैं हे मुनि शार्दुल जो धन मिला सो मिला जो गया सो गया जो मान मिल गया सो मिल गया जो अपमान हो गया सो हो गया ये सब मिथ्या जगत की बातों को सार रहित जगत को चिंतन करके चिंता मत बनाओ आकर्षित करके अपने को उसका दास मत बनाओ आप तो अपरिस्थितियों अप के वस्तुओं के स्वामी हो चैतन्य हो ये वस्तुएं तो बन बन के बिगड़ जाती बदल जाती छूट जाती आप तो अबल अपने आनंद स्वभाव को जगाओ अपने सत स्वभाव अपने चित्त स्वभाव आनंद स्वभाव को जगाओ हनुमान जी आएंगे दर्शन देंगे फिर कहेंगे जाओ बापू के पास अथवा किसी संत के पास भेजेगा और क्या कर लेंगे कोई भी कुछ आएगा देवी देवता भी आएगा बहुत खुश हो जाएंगे तो ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास ही भेजेंगे और वो तो अपने को मिल ही रहा है फिर ये देवता का करो वो देवता को रि वो देवता को रिझाओ अपना आत्मदेव की सत्ता को छोड़ के वैकुंट के देवता के लिए कैलाश के देवता के लिए स्वर्ग के देवता के लिए इस देवता के लिए उस देवता के लिए क्यों इंतजार करूं? अभी हाजरा हजूर है इसी देव से स्वर्ग का देव वैंकुट का देव सिद्ध होते दे। संतर्यामी तो देव को आनंद स्वभाव को जगाओ दूर काय को जाओ द्रौपदी ने कहा कि प्रभु दुशासन मेरी साड़ी पकड़ और खींचा तब तक आप क्या कर रहे थे मैंने आपको पूरा आपने देर क्यों की माधव अरे बोले पगली तूने कहा ने हे न्वारकाधीश तो मुझे तेरे अंतर में से द्वारका जाके फिर आना पड़ा है बोलती हे अंतरयामी तो उसी समय हो जाता मैं प्रकट तूने मेरे को द्वारका भेज दिया फिर मैं क्या करूँ कोई मूर्ख लोग मुझे वैंकुट भेज देते हैं कोई द्वारका भेजते मानो यहां अंधेरा है मैं हूं तो यहीं सर्वयापक तो यहाँ हूँ साथ, साथ में ही हूँ लेकिन वो संस्कारों के कारण कोई मंदिर में बिठा के रखते हैं तो कोई वैंकुठ में बिठाते हैं कोई द्वारका में बिठाते इसलिए परेशान होते है ज्ञानी का देवता दूर नहीं होता हाजरा हजूर जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है खुदा से न कोई चीज जुदा है जब अवल और आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है क्या उसके सिवा है चलो तो चले आसमान देखें आसमान सब तारे तारों का चांद भी तू तेरा मकान आला जहा तहा बसा है तुम चलो तो किस्ती देखें नाव देखें किस्ती में मिड़े राहब राहब का रब भी तुम तेरा मकान आला जहां तहा बसा है तू हे चिदघन चैतन्य चलो तो चले बाजार देखें बाजार में मिड़ी राहब बाजार में मिड़ी आदम आदम का दम भी तू तेरा मकान आला जहा तहा बसा है तुम तो जहां तहा वही चरमात्मा चैतन्य बसा ऐसा ज्ञान का अभ्यास करने से बहुत आसानी से सर्वेश्वर परमात्मा में विश्रांति मिले तो किसी का भगवान की दर, किसी का किधर वो भला वो बुरा ही जब तक भगवान को अपना अंतरात्मा और सर्वव्यापक नहीं मानते तब तक साधन पूर्ण नहीं होता पूर्ण गुरु कृपा होती और पूर्ण गुरु का तत्व ज्ञान मिलता है तब जीवन मुक्ति हो जाती है उसके पहले ये करूं वो करूं मन कभी शांत हुआ बोले आज बड़ा मजा है लेकिन कल अरे आज तो ध्यान ही नहीं लगा <laughs> आज अच्छा लगा आज अच्छा नहीं लगा पहले तो आप देखते थे अभी नहीं दिखते पहले ऐसा होता था अभी नहीं होता था अरे होना दिखना ये सब बदलता रहेगा इसका आग्रह मत रखो इस ज्ञान से आपको तो मैं अभी उपदेश देता हूं लेकिन मैं भी बहुत उल्टे सीधे पापड़ वेले गुरुजी के तो कृपा हुई क्या क्या अनुभव हुए फिर भी जाके मोटेरा में कुटिया बनाई भूरा बनाए और ध्यान समाधि, तो कभी ध्यान लगे कभी नहीं लगे ध्यान लगे तो लोग स्वामी जी हरिओम हरिओम छोटी सी बाउंड्री थी बाहर खड़े हो जाए तो बड़ा मन थोड़ा असंतुष्ट रहता था कि इतना सब छोड़ छाड़ के एकदम खाइया थी चारों तरफ ये तो अपन कार सेवा करके मैदान बना दिया मोटे राष्ट्रम जो था ना नदी किनारे तो खाइया खाइया थी कहीं टेकरे कहीं खाई यहां जो बरसात में कैसे नदी किनारे मिट्टी कटी कुटाई थी तो बड़ी मुश्किल से तो वहां बनाए एकांत में कोई नहीं आए फिर भी तो मन में कई बार ऐसा थोड़ा होता है क्या करे कहा जाए ध्यान समाधि लगे ऐसी जगह पे कहा जाए जहां जहां जाओ कुछ न कुछ भीड़ हो जाती फिर एक कोई संत का भला हो उनकी छोटी सी पुस्तक थी जैसा अपना जीवन रसायन है ऐसी ब्रह्म बावनी और तो ब्रह्म बावनी में ब्रह्म ज्ञान की बहुत ऊंची थी चौपाया साखियां उसमें एक ने काम कर दिया था कोई ने ध्यान से तो तेनु प्रारब्ध तेवु हे मेरे को तो उस छोटी सी पुस्तक से लाखों करोड़ो रुपया खर्च करे तो भी मेरी वो मस्ती नहीं आती जो वो वचन से आ गई थातु कोई ने ध्यान से तो तेनु प्रारब्ध तेवु हसे भाई परमात्मा का साक्षात्कार हो गया फिर मेरी इच्छा थी कि मैं ध्यान समाधि में रहूं और ध्यान लगे ही नहीं लगने नहीं देवे लोग तो थोड़ा ऐसे ही रहता था जब क्या करे क्या कर किसी को ध्यान होता होगा तो उसका प्रारंभ ऐसा होगा निवृत्ति का अपना प्रवृत्ति का प्रारंभ प्रारब्ध तो चलने दो बाबा तो मन से खटक चली गई तो ध्यान ही ध्यान है मोजी मौज हो गई किसी को ध्यान होता होगा तो उसका प्रारब्ब ऐसा होगा अपन आग्रह क्यों करे अपने को तो मुक्तता का अनुभव करा दिया गुरुजी ने अब मुक्तता में रहे तो कहीं का आग्रह होता है तो गुफा में बैठ के भगवान मिले और गुफा से बाहर आए तो भगवान गए वैंकुठ में जाएंगे तब भगवान मिलेंगे स्वर्ग में जाएंगे तब भगवान मिलेंगे इधर जाएंगे तभी सुखी होंगे उधर जाएंगे तभी सुखी होंगे तो अभी क्या है बस अभी नहीं है बाद में मिलेगा जो अभी नहीं है वो बाद में भी नहीं है अभी आनंद स्वरूप ईश्वर साथ में भविष्य पे मत छोड़ू अष्टावकर ने अष्टावकर संहिता में राजा जनक को कहा मुक्तो असि, तुम मुक्त है मुक्तो भविष्यसि नहीं कहा मुक्त तो बबुआ नहीं कहा तू मुक्त था ऐसा नहीं कहते मुक्त होगा ऐसा नहीं मुक्त तो असी तू अभी मुक्त है अभी इस समय तू मुक्त है कितना ही धन आया चला गया तू कहा बंदा है कितना ही काम आया चला गया तू कहा बंदा है कितनी बार क्रोध आया चला गया कितनी बार मोह आया चला गया कितनी बार चिंता आई चली गई तो अभी मुक्त है काय को ठरता है तेरे को बांध सके ऐसा इन लोफरों में ताकत ही नहीं है ये तो आते हैं चले जाते कौन कौन सा लोफर तुझे बांध बैठा है कौन से बंधन में तू स्वामी प्रेमपुरी बंबई में उनका प्रेमपुरी कुटीर प्रेमपुरी आश्रम के नाम से मशहूर है अखण्ड आनंद जी महाराज का उनसे बहुत निकट का परिचय था वो मूल लगभग राजकोट के तरफ के थे ईश्वर प्राप्ति के लिए साधु बन गए हरिद्वार आए जहां अपन सुन रहे कथा सप्त तो सरोवर इधर उधर कई जगह खाक छानते छानते ईश्वर प्राप्ति का कोई रास्ता नहीं मिलता था केदारनाथ गए हर केदार गंगा के किनारे बैठ गए कभी ईश्वर मिले नहीं, आप तो फिर शरीर छोड़ूंगा ऐसी तड़प थी उनको भगवान तो भगवान है कब किस रूप में आए क्या लीला करे कैसे बरसे आप हम उसका वर्णन नहीं कर सकते तो केदार गंगा के किनारे बैठे रहे हे गंगा मैया तो भगवान को मैया के रूप से हरा दो तो मैया भी बन जाते ये हिंदू धर्म की विशेषता है सर्वव्यापक भगवान को जिस भाव से आप पोकारो जिस रूप से आ जाते। तो एक माई आई बड़ी प्रभावशाली प्रेमपुरी माई को तो मैं जानता नहीं अभी अभी तो यहां आया हूं ऋषि के हर द्वार सतर खाक छानते माई बोले हे प्रेमपुरी हाँ बोले माँ क्यों बैठे हो बोले मैया मुझे मुक्ति चाहिए मुक्ति मैं बहुत भटका हूं तो भाई प्रभावशाली थी तो समझ गए कोई देवी शक्ति देवी अच्छा तेरे को मुक्ति चाहिए बोले हा मा बैठा रहे इधर और तू किस किस से बंधा है खोज ले अब मैं फिर आती हूं कल मुझे बताना कहां कहाँ बंदा है फिर मैं आती हूं अगर बंदा होगा तो मैं आऊंगी बंधन छुड़ाने को ऐसा उनकी जादुई वाणी और दर्शन का प्रभाव सोचा कि घर बार छोड़ा तो घर से तो मुक्त हो गए पत्नी छोड़ा पति पत्नी बच्चे बच्चे उनका तो बंधन है नहीं सन्यास हो गया अब बंधे किस धन से भी नहीं बंधे हैं रिश्ते नाते की जिम्मेदारी से भी नहीं बंधे हैं बंधन किस से बंधे मैं कौन हूं तो बंधन क्या है केदार गंगा का शांत वातावरण भगवान का संकल्प हो माई का संकल्प हो <laughs> <laughs> बंधन <laughs> अरे मुक्ति चाहिए किसको मुक्ति चाहिए <laughs> कौन बांधा है अपने आप से पूछे जैसे मेरे गुरुजी अपने आप से मजाक करते अपने आप से मजाक है कि कौन बंधा है मुक्ति चाहिए इधर जाओ उधर जाओ बंधन है मुक्ति चाहिए तो किसने बांधा है कौन बंधा है तो अंतरात्मा का आनंद आए कि कोई बंधा नहीं है मुक्ति थे मुक्त है ऐसा परमात्मा प्रेम चल के प्रेमपुरी महाराज तो उस माई को आने की जरूरत ही नहीं हो तो चल दिया <laughs> बंधन ही नहीं था साक्षात्कार हो गया ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शीर्ष घूमते घामते ऐसे ही भगत भगत बने तो मुंबई में सत्संग हुआ फिर वहां आश्रम मना बड़े बड़े सेठ चरण रज लेते एक सेठ हाथा जोड़ी करके बाबा घर में पधारो चरण घुमाओ जैसे मेरे को ले जाते ऐसे उनके भगत ले जाते तो ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई तो सामने वाली गाड़ी आई बरसात तो छीटे ऊ काच खुला था तो छीटे उड़े अरे सेठ नाराज हो गया अरे कैसा बेवुकूम ड्राइवर कैसा अरे सेठ जी तुमको मां के बिहारी का चरण अमृत नहीं लिया था तो भगवान ने यहाँ का चरण अमृत भेज दिया सब वही तो है को दुखी होते हो ठाकुर जी का ये भी तो चरण अमृत है बरसात बरस रही है ये भी चरण अमृत है क्या है इसका हो गया था आनंद है हुठ को तो परेशानी हुई है आमने सामने गाड़िया क्रॉस होती ना तो छीठे ओढ़े अंदर कांच खोले थे सेठ जी तो दुखी हुए लेकिन उन्होंने तुरंत सेठ के दुख को अपने आनंद स्वभाव से बहा दिया मेरे गुरु जी में बड़ा सामर्थ्य था एक लड़का ऐसा दुखी दुखी मैं वो पहले पहले पहला एक दो दिन ही हुए थे मेरे को जाते तो देखा कि लड़का अपना दुखड़ा रोया हम मेरे गुरु जी चुपचाप सुन रहे ऐसा तो हो गया ऐसा कर ऐसा वो खूब अपना बहुत परेशान था होगा बीस बाईस साल का तो गुरु जी को क्या पता क्या सूझी जरा सा थोड़ी सुन रहे थे चुपचाप जरा सा खोल के उसके सामने यूं देखा <laughs> <laughs> <laughs> <बादा। laughs> <laughs> कूदे ऐसा मैं गणित लगाऊं कि क्या कर बापू ने तो छुआ भी नहीं जरा सा थोड़ी नजर डाली उछले ऐसा कूदे उस समय तो मेरे तो बुद्धि काम नहीं किया फिर अब पता चला कि वो उनका जरा सा थोड़ा कृपा का संकल उसके दुख बुख तक तो उसको देखे ना तो दूसरे लोग हंसने लग जाए इतना खुश देखे ऐसा खुश मैं अभी भी उसको याद करता हूँ तो मुझे भी हंसी आती है मैंने आर्टिफिशियलता से नहीं किया उसको याद किया तो मेरे को हंसी आने लगती है ऐसा खुद है ऐसा हसे तो आपका आनंद स्वभाव है खुशी है प्रसन्नता है ज्ञान है सब कुछ भरा भरा है दूर नहीं है दुर्लभ नहीं है परे नहीं है पराया नहीं है कुछ समय के बाद मिलेगा कुछ रिझाए रोएं, धोए पे मिलेगा ऐसा नहीं दिल्ले तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर वृत्ति को थोड़ा सा उसमें लगा दिया मन हो गया मौजूद री ओ मऊ परमात्मे ओम ओ आनंद ओम ओम ओं माधुर्यदेवाय नम ओम ओम मम देवाय नम ओं नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नम नो नो नो नो नो नो नो नो नो नम देवा, देवा, आनंद अभ्यास के अभ्यास गुरुदेवा ओम ओम, ओम देवा ओम ओम साई देवा ओम ओम गुरु देवा ओम ओम देवा मुझे सच्चा साईं मा दुनिया में ओम मो प्रभुजी ओं प्यारे जी ओं आनंद ओम माधुर्य ओ मो नारायण हरि प्रेमपुरी किससे बंदा है <laughs> बोले माँ मुझे मुक्ति चाहिए अरे बंदा किसे खोज ले अगर बंदा होगा तो मैं आती हूं फिर कल वो तो कल आए उसके पहले उठ के चल दिए बोले हो गया माँ किससे बंदे कितने ही रुपए आए चले गए कितने ही शरीर आए चले गए कितने ही बाप आए <laughs> कितनी जीवन में माए आई कितने पति आए कितनी पत्नियां आई तुम किससे बंधे हो बोलो मुक्त वासी, अब भी मुक्त हो पहले भी मुक्त थे अपने मुक्त स्वभाव में जग जाओ ये गुरु कृपा की कुंजी लगती तो ऐसा नहीं कि गायों के नाम से चंदा का ऐसों को ज्ञान नहीं होता है ये तो ईमानदार व्यक्ति तत्पर वैसों को भी ज्ञान होता नारायण हरि ओ हरि हे आनंद दाता शीस दुर्गुण शक भी भी कर भी ना करे सत्य बोले झूठे त्यागे मेल आपस में करे दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रभु लोक के उपकार में हाथ डालें हम कभी ना भूल कर अपकार में हे प्रभु nah मद मत सर रही प्रेम से हम गुरुजनों की गीते ही सेवा करें प्रेम से, से हम संस्कृति की गीते ही सेवा करें योग विद्या ब्रह्म विद्या ओ अधिक प्यारी हमें ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करिए सर्वहिति बने हे प्रभु किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें करे कभी भी हम किसी की भूल कर भी ना करें सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें दिव्या जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करें दाता ज्ञान हमको दीजिए नारायण नारायण ओम हरिओम ओम आज भी हॉल में तो भीड़ हो जाती है उत्तरांचल वाले होता हाथ तो ऊपर कर